भद्रं कर्णे शुणुयामदेवा भद्रंपेम क्षेजरारंगुवागुशस्तनूर् व्यसेमदेव हीत जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो अरिष्टनेमी स्वस्नो बृहस्पतिद शांति शांति शाति शंकरं शंकराचार्यं केशव बातरायनम सूत्रभाष्य कृतो वंदे पुनः गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम नमः दक्षिणमूर्त नम ओं शातिशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के छठवे प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है द्वितीय कंडिका के उत्तरार्ध में बताया गया कि प्राणादि षोड़श कलात्मक समस्त जगत आत्मा में आरोपित है आत्मा अधिष्ठान है इन प्राणादि कलात्मक जगत का वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा नित्य ज्ञान स्वरूप बताया जा रहा है तो आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है ये वेदांत सिद्धांत है आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप जो नहीं मानते हैं अपितु कुछ तार्किक विशेष है ये मानते हैं कि आत्मा का गुण है ये ज्ञान वह उत्पत्ति विनाशशील है न एक मानना है और आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं ज्ञानवान है आत्मा तो द्रव्य है और ज्ञान गुण है गुण और द्रव्य अलग अलग है तार्किकों के अनुसार ज्ञान रूपी गुण समवाय संबंध से रहेगा आत्मा रूपी द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से रहा करते हैं द्रव्य में तो नव द्रव्यों में से किसी न किसी द्रव्य में समवाय संबंध से ये 24 गुण रहते हैं तो ज्ञान नाम का गुण कहां रहेगा तो नौ द्रव्य में से केवल आत्मा नाम के द्रव्य में ही समवाय संबंध से रहता है ज्ञान नाम का गुण इसलिए ज्ञानवान आत्मा है न कि ज्ञान स्वरूप तार्किकों के मत में क्षणिक और लोकायतिक यानी चार वाक्यों के अनुसार चैतन्य रूप जो ज्ञान है वह उत्पन्न होता है नष्ट होता है और भूत चतुष्टय का संघात विशेष रूप जो शरीर है उसी में रहता है ज्ञान नाम का गुण चैतन्य विशिष्ट देह को ही आत्मा मानते हैं उसमें विशेषण के रूप से चैतन्य यानी ज्ञान रहता है वह उत्पन्न होता है नष्ट होता है तार्किकों के अनुसार ही चारवाकों का भी जैसे तार्किक मानते हैं ज्ञान को उत्पत्ति विनाशशील ऐसे चारवाक भी चैतन्य को जो देहाश्रित चैतन्य है वह उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है चारवाक और तार्किकों में अंतर इतना है कि चैतन्यत्मक ज्ञान को चारवाक वाक देहाश्रित मानते हैं और आत्माश्रित मानते हैं तार्किक लोग आत्मा नित्य है ज्ञान नाम के गुण का समवाय संबंध से आश्रय बना हुआ आत्मा तार्किकों के यहाँ नित्य है और चार वाक्यों के यहाँ ज्ञान का आश्रयभूत जो देह है वह भी आश्रित ज्ञान के तरह ही उत्पत्ति विनाशशील है देह भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसलिए आत्म, देह रूप आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह रूप जो आत्मा है वह तार्किकों का नित्य नित्य है उनका तार्किकों का और तार्किकों के नित्य आत्म स्वरूप से विलक्षण है चैतन्य विशिष्ट देह रूप आत्मा व इनका चार वाक्यों का जिस चैतन्य रूप ज्ञान को तार्किक आत्माश्रित मानते हैं उत्पत्ति विनाशशील मानते हैं और चार वाक देहाश्रित मानकर के उत्पत्ति विनाशशील मान रहे हैं जिस ज्ञान को उसी ज्ञान को यानी चैतन्य को अविज्ञानवादी कहते हैं आत्मा जो उत्पत्ति विनाशशील ज्ञान है वही आत्मा है वेदांतियों का भी आत्मा ज्ञान ही है ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा लेकिन वेदांतियों का आत्मा का स्वरूप भूत जो ज्ञान है वह उत्पत्ति विनाशशील नहीं है नित्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्यों के अनुसार और विज्ञानवादी का आत्म स्वरूप जो ज्ञान है वह उत्पत्ति विनाशशील है क्षणिक है क्षणिक आलय विज्ञान ही उनके यहां आत्मा है आत्मा ज्ञान का आश्रय है न कि ज्ञान ऐसा मानने वाले दो हो गए तार्किक और चार्वाक और दो हो गए ज्ञान स्वरूप आत्मा को मानने वाले ओ और विज्ञानवादी लेकिन दोनों में अवान्तर भेद है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा वेदांतियों का नित्य है और विज्ञान अधियो का आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है वह क्षणिक है ये दोनों में अंतर और ज्ञान का आश्रयभूत आत्मा है ये मानने वाले जो दो पक्ष हुए तार्किक और चार इनमें एक ज्ञान का आश्रयभूत आत्मा नित्य है ऐसा मानने वाले है तार्किक और चार ज्ञान का आश्रयभूत आत्मा तो देह को मान रहा है वह अनित्य है उत्पत्ति विनाशशील है तो यहां नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को स्वीकार न करने वाले जो चार हैं तीन तो ये हो गए विज्ञानवादी तार्किक और लोकायतिक और चौथे हैं माध्यमिक शून्यवादी वे तो ज्ञ के तरह ज्ञान रूप विज्ञान रूप आत्मा का भी अभाव मानते हैं ऐसे ये चार हो गए ना वेदांत सिद्धांत के विरोधी उनमें से जो माध्यमिक है ज्ञान का अभाव मानना चाहते हैं सुसुप्ति और मोक्ष में वे लोग वे शंका करते हैं आ, सु, सुसुप्ते आदर्शनात् ज्ञान अभावात इत्यादि से शंका की उन्होंने जो छियासी नंबर पृष्ठ में है नुप्ति अवस्था में ज्ञान का भी अभाव है सुसुप्ते ज्ञान श्या अभावत् और क्यों तो ज्ञान उस समय होता हुआ नहीं दिख रहा है अदर्शनात् यानि ज्ञे अदर्शनात् कोई ज्ञे नहीं है इसलिए ज्ञान का अभाव है तो इस प्रकार तो ज्ञान स्वरूपस्य से व्यभिचार इति तो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है यानि ज्ञान है उसका भी स्वरूपतः तो व्यभिचार है ये जो शंका की गई थी इसका समाधान भाषकर भगवान ने न ज्ञभाषक से ज्ञानस्य आलोकवतो इत्यादि से किया है लेकिन यह समाधान करते समय शुरू में दो विकल्प किए कि सुसुप्ति के समय आप कहते हो ज्ञान का अभाव है वो ज्ञान का अभाव क्यों है इसके लिए दो हेतु दो विकल्प करके पूछा गया क्या आप सुसुप्ति के समय भाव होने से ज्ञान का अभाव मानना चाहते हो अथवा ज्ञान सुसुप्ति के समय अनुभव में नहीं आ रहा है ज्ञान का आदर्शन होने से ज्ञान का अभाव ये दो विकल्प हैं इन दो विकल्पों में भी जो प्रथम विकल्प है गेय भावे ज्ञानाभाव इस विकल्प में इसका उत्तर देने के लिए फिर दो विकल्प किए गए इसमें एक विकल्प हुआ कि ज्ञेय व्यंग्य होने से क्या व्यंग्या्यावात व्यंजक ज्ञानाभाव मानना चाहते हो इन्हें व्यंग्याभावत् व्यंगज का भाव ऐसा एक नियम मान करके तो व्यंग्य कहते हैं गेय को तो गेय व्यंग्य रूप होने से व्यंग्यात्मक व्यंग्य यानी प्रकाश्य अभिव्यंग्य तो प्रकाश्य गेय वस्तु का अभाव होने से प्रकाशित करते हैं विषय को व्यंग्य यानी ज्ञान का विषय और वह उसका अभाव सुसुप्ति में होने के कारण ज्ञानाभाव मानना चाहते हो क्या ज्ञेभाव भावत ज्ञानाभाव जो आप कह रहे हो तो गेय को व्यंग्य मान करके ज्ञान को व्यंजक मान करके व्यंग्या्याभाव होने से व्यंजक ज्ञान का अभाव ये मानना अभिष्ट है आपको अथवा गे और ज्ञान इन दोनों का अभेद होने से एक का अभाव होने से अन्य का अभाव तो पशुसुप्ति में गे का अभाव होने से तद अभिन्न ज्ञान का अभाव ये मानना चाहते हो क्या ये दो विकल्प हुए उनमें से प्रथम विकल्प व्यंग्याभाव व्यंजकाभाव इसका निषेध करते हुए ये कहा गया कि न ज्ञेभाषक ज्ञान से आलोकवत गेय अभिव्यंजकवात स्व्यंग आलोकाभाव अनुपत्तिवत सुसुप्ते विज्ञाना भाव अनुपत्ति ये व्यंग्याभाव व्यंजकाभाव ये जो विकल्प है इसका निषेध किया कि सुसुप्ति के समय व्यंग्य जो ज्ञेय है उसका अभाव होने के कारण व्यंजक ज्ञान का अभाव हम मानना चाहते हैं ऐसा यदि पूर्व कहते हैं तो इसका निषेध करते हुए भाष्य में कहा गया कि न नी ये व्यंग्याभाव व्यंगकाभाव नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहते हैं ज्ञावभाषक ज्ञान से स्व्यंग्या्यावे भी सुसुप्ते विज्ञाना भाव अनुपत् ऐसा लगाना तो गेय का औभाषक जो ज्ञान है उसमें गेया अभिव्यंजकवात तो ज्ञ का अभिव्यंजकत्व होने से स्व्यंग्या्यावे यानी ज्ञान का व्यंग्य शब्द से लेना ज्ञान को और उसका व्यंग्य जो ज्ञेय तो स्व व्यंग्य हुआ गेय और उसका अभाव होने पर स्व स्व्यंग्या्याभाव सप्तमी है सुसुप्ते विज्ञाना भाव अनुपपत्ते, तो ज्ञान के व्यंग्य गेय का अभाव सुसुप्ति में होने पर भी ज्ञान का अभाव उपपन्न नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा अनुपत्य का अर्थ असिद्ध युक्ति से सिद्ध नहीं हो पाएगा कैसे इसे समझाने के लिए कहा आलोकवत तो जैसे आलोक का जो व्यंग्य है आलोक यानी प्रकाश और प्रकाश का व्यंग्य है प्रकाश्य पदार्थ घटादि तो घटादि का अभाव होने पर भी उन घटादियों का व्यंजक जो प्रकाश है उसका अभाव नहीं होता है तो व्यंग्याभाव होने पर भी व्यंजक आलोक का अभाव जैसे नहीं हुआ ऐसे सुसुप्ति में ग्येयरूपी व्यंग्य मात्र का अभाव होने पर भी व्यंजक ज्ञान का अभाव नहीं होगा ये वहां पर कहा अब जो लोग प्रकाश को तो मानते हैं प्रत्यक्ष और ज्ञान को मानते हैं अनुमेय जो लोग मानते हैं वो एक शंका करते हैं कि दृष्टांत दृष्टांत में वैषम्य है दृष्टांत जो आलोक है वह तो प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होने से उसके व्यंग्य घटादि का अभाव होने पर भी घटादि के व्यंजक आलोक का अभाव नहीं माना जा सकता क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हैं व्यंग्या्याव से अनुमेय नहीं है और ज्ञान तो अनुमेय है अनुमेय होने के कारण उसका तो व्यंग्याभाव होने पर व्यंजक ज्ञान का अभाव हो जाएगा ऐसा मानना जिन लोगों का है वे आलोक दृष्टांत से सुसुप्ति में व्यंग्य भाव से विज्ञाना भाव की अनुपपत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे उसके लिए कोई दूसरा दृष्टांत बताना पड़ेगा वो दूसरा दृष्टांत बताया जा रहा है नहीं अंधकार्य इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार नहीं इत्यादि का व्यंग्य नंधकारे इत्या व्यंग्यज्ञानैक्य व्यंग्याच्य आलोक प्रत्यक्ष ज्ञाना प्रति दृष्टाताह इति वे कहते हैं व्यंग्य व्यंग्याभावे तो जो व्यंग्य कल्प्य वो कौन ज्ञान व्यंग्य ज्ञान से कल्यान अनुमेय तो व्यंग्य है ज्ञे और उस गेय के ज्ञान से जिसका अनुमान लगाया जाता है उसे कहा जाता है व्यंग्य ज्ञान कल्प्य वो हुआ ज्ञान और वो जो ज्ञान है उसका व्यंग्याभावे अभाव उच्चते जो पदार्थ व्यंग्य ज्ञाने के कल्प्य होगा व्यंग्य ज्ञान से अनुमेय होगा उसका व्यंग्य के अभाव में अभाव बताया जा रहा व्यंग्य का अभाव होने पर अभाव तो ग्येय के ज्ञान से कल्प्य है ज्ञान इसलिए माना जाता है ज्ञान को व्यंग्याभाव सुसुप्ति में होने से ज्ञान का भी अभाव ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं और जो दृष्टांत बता आलोक का वो तो आलोक से प्रत्यक्ष सिद्धत्वात न एवं यानि आलोक दृष्टांत से सुसुप्ति में विज्ञाना भाव की अनुपपत्ति नहीं बताई जा सकती नैवम नर्थ है इति ज्ञानुमेयत्ववादीन तो प्रति ज्ञान को अनुमेय मानने वाले जो पूर्वपक्षी हैं वैनाशिक बौद्ध वैनाशिक कहते हैं बौद्ध को सर्व क्षणिकम सर्व क्षणिकम ये मानने वाले तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध उनको वैनाशिक शब्द से लीजिए ये पांच नंबर टिप्पणी में लिखते हैं ना टिप्पणी कार क्षण भंगुरवादी बौद्धो ही प्रति सर्वस्य सर्वस्विनाशम मन्यते इति असोवैनाशिक तो प्रति क्षण तथा ज्ञान दोनों का भी अभाव मानते हैं बौद्ध इसलिए उन्हें कहा जाता है वैनाशिक तो बौद्धों के द्वारा ज्ञान को माना जाता है अनुमेय इसलिए ज्ञानुमेयवादिम प्रति का है बौद्धम प्रति वे ज्ञान को अनुमेय मानते हैं और आलोक को प्रत्यक्ष मानते हैं तो ज्ञायत्ववादिनम प्रति दृष्टानतांतरम आह जो अन्य दृष्टांत हैं वो बताया जा रहा है चक्षु दृष्टान्त बताया जा रहा है चक्षु भी व्यंजक है और चक्षु का व्यंग्य है रूप रूप है व्यंग्य चक्षु है व्यंजक तो रूप रूपी व्यंग्य के व्यंग्य का अभाव होने पर भी चक्षु रूपी व्यंजक का अभाव नहीं माना जाता इसे यहां पर कहा जा रहा है व्यंग्य का ज्ञान न होने पर भी व्यंजक चक्षु का अभाव स्वीकार नहीं करते तो आगे ये कहा जा रहा चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण तो है लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है वो कार्यानुमेय है रूपादि ज्ञान से अनुमान किया जाता है कि रूपादि ज्ञान का करण चक्षु विद्यमान है ऐसा इसे कहा जाता है रूप ज्ञान अनुमेय रूप रूपात्मक जो व्यंग्य है उस व्यंग्य के ज्ञानेक कल्प्य यानि अनुमेय चक्षु हैं व्यंग ज्ञानक कल्प्य माना गया चक्षु को वह व्यंजक हैं ऐसे व्यंजक का अभाव होगा व्यंग्य का अभाव होने पर व्यंग्याभाव व्यंजकाभाव इसके लिए दृष्टान्त बताते हैं कि नहीं अंधकारे चक्षुसा रूपानुपलब्धो अभावो चक्षुषो वैनाशिकै नंधकार चक्षुषारूपानुपलब तो नहीं अंधकारे अभावो तो क्षणंगुरवादी द्वारा इस प्रकार की कल्पना यानी अनुमान करना संभव नहीं है न शक न कान्वय शक्य शक्य के साथ करना तो जब अंधकार हो तो अंधकार में चक्षु से रूप का ज्ञान नहीं हो पाता रूपवान द्रव्य घट आदि उप जहाँ पर ज्ञाता है वहाँ होने पर भी यदि आलोक नहीं है अंधकार है तो अंधकार में रूप का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो उसे कहा गया रूपानुपलब्ध अंधकारे चक्षुसा रूपानुपलब्ध सत्यम सती सप्तमी है अनुपलब्धि का अर्थ है ज्ञाना उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान अनुपलब्धि का अर्थ हो जाएगा ज्ञानाभाव। तो अंधकार में चक्षु से रूप का ज्ञान न होने पर भी चक्षुसो अभाव कल्पय तुम विनाशक वैनाशिक न शक्य तो चक्षु के अभाव का अनुमान नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता का मतलब वो जो व्याप्ति बता रहे थे ना वे भावे व्यंजका भाव इसमें व्यभिचार दिखाया जा रहा है कि व्यंजक है चक्षु और व्यंजक है चक्षु व्यंजक है और व्यंग्य है रूप और रूप रूपी व्यंग्य के ज्ञान से अनुमेय है चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है जब रूप का ज्ञान होता है तो माना जाता है चक्षु है धूम दर्शन से जैसे पर्वतादि में वही अनुमय है ऐसे रूप ज्ञान से अनुमेय होता है चक्षु और अब रूप का ज्ञान नहीं हुआ है का मतलब व्यंग्य का अभाव है तो व्यंग्य ज्ञानिक कल्प्य जो चक्षु था उसके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती यानी उसके अभाव का अनुमान नहीं किया जा सकता व्यंग्य का ज्ञान न होने पर भी क्योंकि वहाँ पर जैसे वैनाशिक ये कल्पना नहीं कर सकता सहकारी जो आलोक है उस आलोक का अभाव होने के कारण रूप भी विद्यमान है और ये आपका जो है चक्षु हैं वो भी हैं लेकिन आलोक के न होने से चक्षु से रूप का ज्ञान नहीं हो पा रहा वहां पर सहकारी कारणांतर का अभाव है तो कारणांतर का अभाव होने के कारण ज्ञान नहीं हुआ इतने मात्र से चक्षु के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती जैसे ऐसे सुसुप्ति में जो रूप ज्ञान के लिए सहकारी कारण जैसा आलोक है ऐसे घटादी पदार्थों का जागृत अवस्था में ज्ञान का कारण जो मन तथा इंद्रिया है ये आत्मा तो एक ही है लेकिन केवल आत्मा के विद्यमान होने मात्र से ज्ञान नहीं होता उसके लिए ज़रूरी होता है शरीर अंतकरण और इंद्रियों का भी संसर्ग होना और वह सुसुप्ति में नहीं है सहकारी कारण आलोक के तरह और उसके न होने से माना जाएगा ज्ञ का ज्ञान नहीं हो रहा है व्यंग्य ज्ञान नहीं हो रहा है तो व्यंग्य ज्ञान ही कल्प्य जो आत्मा है उसका अभाव सुसुप्ति में है ये नहीं कह सकते वो तो हैं जैसे अंधकार में चक्षु हैं लेकिन आलोक रूपी सहयोगी के न होने से ज्ञान नहीं हो पा रहा है रूप का ऐसे सुसुप्ति में ज्ञान स्वरूप आत्मा का अभाव है ये नहीं कह सकते आत्मा तो है लेकिन जो घटादि गेय पदार्थों का त्रिपुटी के ज्ञान का कारणभूत इंद्रियादि हैं वे उस समय न होने से इंद्रियादियों के साथ आत्मा का संसर्ग न होने से जागृत अवस्था में जिन उपकरणों से रूपादि ज्ञ का ज्ञान आत्मा को होता है उन उपकरणों के साथ सुसुप्ति अवस्था में संसर्ग आत्मा का नहीं होता इसलिए सहयोगी के न होने से माना जाता है कि ज्ञाय का ज्ञान नहीं हो रहा है इतना मात्र माना जाएगा जैसे चक्षु के रहने पर भी अंधकार में रूप का ज्ञान नहीं होता आलोक रूपी सहयोगी के न होने से उसका अभाव होने से हाँ त्रिपुटी के लिए जरूरी है जीव को ज्ञान त्मक होता है प्रमाता को उसके लिए इंद्रियादि की जरूरत होती है वे नहीं है सहयोगी इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है यह कहा जाएगा तो नहीं अंधकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धो चक्षुषो अभाव शक्य कल्पय तुम वैनाशिके सिद्धांतियों ने ये कर दिया उत्तर दे दिया हाँ वो आगे आ रहा है ये उत्तर आगे आ रहा है अब वैनाशिको ज्ञेभाव ज्ञानाभाव कल्पयत्यव इत्यादि से बौद्धों की एक शंका भाष्य में बताई जा रही है इति चेत यहाँ तक ये नद अभावम कल्पयत इत्यादि से उसका उत्तर है भाष्य में आ दोभाष्यारा वैनाशिकेय ज्ञान कल्पय यहाँ तक एक शंका है बौद्धों की उसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार कि वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त आलोकादी अभाव न तत्र तचार इति शंकते संकते इति तो ये कहते हैं कि वैनाशिक यानी बौद्ध और उन बौद्धों के मत में विज्ञान व्यतिरिक्त आलोकादि अभावत् तो जो योगाचार विज्ञानवादी है ना तीन है विज्ञानवादी वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार बुद्ध के चार शिष्यों में से ये तीन विज्ञानवादी कहलाते हैं माध्यमिक शून्यवादी कहलाते हैं और इन तीन विज्ञानवादियों में जो दो शुरू वाले हैं वह ऐिक और सौत्रांतिक इनका मान ये ज्ञेय को भी ज्ञान के तरह सत्य मानते हैं और योगाचार ज्ञेय को मानते हैं ज्ञान में कल्पित इसलिए ज्ञान कल्पित की सत्ता जिसमें वो कल्पित है अधिष्ठान में उसकी सत्ता से अलग नहीं हुआ करती तो आलय विज्ञान को छोड़ करके जितना भी ईदम इदम प्रत्यात्मक प्रवृत्ति विज्ञान है वो है ज्ञेय विषय वो सब का सब आलय विज्ञान से अभिन्न है आलय विज्ञान से अलग उसका अस्तित्व नहीं है आलय विज्ञान यानी आत्मा तो वो बताया जा रहा है कि वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त आलोकादि अभावात् तो विज्ञान यानि आत्मा और उस आत्मा से अलग आलोकादि का अभाव होने से आलोकादि से लेना गेय को तो ग्येय का ज्ञान से अलग अस्तित्व न होने से तो विज्ञान व्यतिरिक्त आलोकादि अभावात् न तत्र व्यभिचार इसलिए यहाँ व्यभिचार नहीं दिखाया जा सकता इस प्रकार की शंका वैनाशिक करते हैं बौद्ध करते हैं वैनाशिको भावे इत्यादि से तो न तत्र व्यभिचार इसमें तत्र शब्द से लेना जो पूर्व में दो दृष्टांत बताए थे आलोक और चक्षु इन दो दृष्टांतों में से कहीं पर भी व्यभिचार नहीं दिखाया जा सकता ये जो हमने व्याप्ति बताई व्यंग्या्यावे व्यंजका भाव इस व्याप्ति का व्यभिचार आलोक तथा चक्षु रूपी स्थल में सिद्धांतियों ने बताया था वह चक्षु या आलोक रूपी दृष्टांत स्थल व्यभिचार का नहीं हो सकता विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वे कहते हैं केवल विज्ञान की ही सत्ता को स्वीकार करने वाले विषय की अलग सत्ता स्वीकार न करने वाले उनकी ये शंका है कि वैनाशिको ज्ञाभावें ज्ञाभाव कल्पयती है चेत तो वैनाशिक ज्ञान का अभाव अनुमेय है भाव होने पर ऐसा मानते ही हैं क्योंकि जो आलोक हैं और चक्षु रूपी दृष्टांत हैं ये भी तो गे कोटि में आने से आलोक भी विषय बनता है विषय बनता है इसलिए गे है और गे ज्ञान से अलग नहीं है और चक्षु भी रूप ज्ञान से अनुमेय है ना अनुमेय का अनुमित्यात्मक ज्ञान का विषय तो वो भी गेय कोटि में आ गया और गेय मात्र ज्ञान से अलग ही नहीं तो गेय मात्र ज्ञान से अलग न होने के कारण भावे ज्ञेभावे ज्ञानाभाव कल्पयत्यव गेय का अभाव होने पर ज्ञान भाव की कल्पना वैनाशिक करते ही हैं अनुमे ही मानते हैं ज्ञानाभाव भाव को ज्ञेभाव से व्यंजकाभाव क्या व्यंग्याभाव व्यंजकाभाव यह व्याप्ति अभ्यभिचरित है ऐसी शंका यदि वैनाशिक करते हैं तो ये न इत्यादि से उसका समाधान करने से न, समाधान किया जा रहा है तो समाधान भाष्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार शंका जो हैं वैनाशिकों की उसका अभिप्राय बताते हैं कि उक्त व्यभिचार स्थलाभावे न व्यभिचाराभावात्थ तो उक्त व्यभिचार स्थलाभावात उक्त व्यभिचार स्थल है आलोक और चक्षु जो दृष्टांत हैं तो आलोक के तरह ज्ञानाभाव सिद्ध नहीं होगा जैसे आलोक का अभाव सिद्ध नहीं होता आ, आलोक के व्यंग्य घटादि का अभाव होने पर भी आलोक का अभाव जैसे घटादि के अभाव से नहीं सिद्ध हो सकता यह पहले बताया था ऐसे रूप का ज्ञान न होने पर भी चक्षु का अभाव अनुपन्न है अभाव सिद्ध नहीं होता तो ये दो जो दृष्टांत स्थल है उन्हें कहा जाता है उक्त व्यभिचार स्थल और उन उक्त व्यभिचार स्थलों का वैनाशिकों ने कहा अभाव है क्योंकि ये ज्ञान से अलग ही नहीं ज्ञान तो है दार्ष्टान्त तो दार्ष्टान्त तो दृष्टांत से अलग होना चाहिए ना तो दार्टान्त जो ज्ञान है उससे अलग ये आलोक तथा चक्षुरूपी विज्ञेय का अस्तित्व न होने से विज्ञान वैनाशिक के मत में ज्ञेय ज्ञान से अनन्य है अन्य नहीं है स्वतंत्र नहीं है तो दृष्टांत तो दार्ष्टान्त दार्ष्टान्त से भिन्न हुआ करता है तो दृष्टांत आलोक तथा चक्षु ये दोनों आलोक हो अंधकारादि हो ये सब के सब जो हैं क्या है कि ज्ञेय कोटि में आने के कारण माने जाएंगे ज्ञान रूप ही इसलिए उक्त व्यभिचार स्थलाभावेन। न व्यभिचाराभाव तो इसलिए व्यभिचार नहीं होगा किसका वो जो व्याप्ति दिखाई थी व्यंग्याभावे व्यंजका भाव इस व्याप्ति का व्यभिचार नहीं होगा इस प्रकार ये शंका वैनाशिक की हुई ये न तद अभाव कल्पयेत इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है समाधान भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार अपि ज्ञानाभाव कल्पकस्य ज्ञे ज्ञानमंगीक्रीय से नवा आद्य आद्ये न ज्ञाना सिद्धि तस्वान सेवाद येन तो ये न तद इत्यादि से जो समाधान किया जा रहा है वो दो विकल्प करके किया जा रहा है तो एवं अपि का अर्थ है ज्ञेय को आलोकादि को ज्ञान से अतिरिक्त न मानने पर भी जो आप करते हो व्यंग्याभा भावा, व्यंग्या्यावात्त व्यंजकाभाव यहाँ पर जो व्यंजक ज्ञान के अभाव का अनुमान करने वाला अनुमापक भाव है उस भाव का ज्ञान स्वीकार करते हो कि नहीं स्वीकार करते हो ये दो विकल्प हैं तो इसलिए पूछते हैं कि एवं अपी एवं अपी का अर्थ निकलेगा आपके मतानुसार आलोकादि को ज्ञान से अलग न मानने पर भी ज्ञानाभाव कल्पक यानी ज्ञान के सुसुप्ति में तथा मोक्ष में ज्ञान के अभाव की कल्पना में हेतुभूत जो गेया भाव है उस गेया भाव का ज्ञान आप स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो अंगी नवा। यानी वे गेया ज्ञानम अंगी नवा। ये दो विकल्प हुए इनमें से पहला विकल्प है गेया भाव ज्ञानम अंगी इस विकल्प को यदि स्वीकार करते हैं वैनाशिक तो ये न इत्यादि से फिर वैनाशिक मत का खंडन इस प्रकार होता है ये कह रहे हैं कि आद्य आद्य का अर्थ है गेया भाव का ज्ञान स्वीकार करने पर तो आद्य न ज्ञानाभाव भाव सिद्धि तो फिर सुसुप्ति में ज्ञानाभाव की सिद्धि नहीं होगी भाव का ज्ञान यदि स्वीकार करें यानी ज्ञात गेया भाव ही ज्ञानाभाव का साधक है ऐसा मानेंगे तो ज्ञाना भाव की सिद्धि सुसुप्ति में जो आपका अभिष्ट है बौद्धों का वो सिद्ध नहीं हो पाएगा क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगा तो कहते तस्वी अभाव ज्ञान से सत्वात् तो तस्व अभाव ज्ञान से यानी ज्ञाभाव ज्ञान से ज्ञ के अभाव का ज्ञान स्वीकार कर रहे हो ना नी ज्ञात ज्ञाभाव ज्ञानाभाव का साधक कहोगे तो सुसुप्ति में मानना पड़ेगा ज्ञे नहीं है ज्ञे का अभाव है और उस ज्ञेय के अभाव का ज्ञान है ऐसा ही यदि मानोगे सुसुप्ति में तो गेया, गेया भाव का ज्ञान सुसुप्ति में विद्यमान होने से ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा गेया भाव का ज्ञान है इसलिए ज्ञाना भाव नहीं है तो य, ये लिखते हैं कि न ज्ञाना भाव सिद्धि तस्व अभाव ज्ञानस्य से वो जो गेय के अभाव का ज्ञान है वह विद्यमान होने के कारण ज्ञाना भाव की सिद्धि जो सुसुप्ति अवस्था में आप दिखाना चाहते थे वो नहीं हो पाएगी ज्ञाना भाव की अनुपपत्ति ही होगी जो सिद्धांतिको इष्ट हैं वैनाशिक का इष्ट सिद्ध नहीं होगा इसे बताया जा रहा है भाष्य में इस वाक्य से कि ये न तद अभाव कल्पयेत इति क्या कल तो कल भाव कल्य वक्त वैनाशिक यद कल्पेत येन गेय गेन तद अने ज्ञा तस्य त केन कलप्यते तो तस्व यानी जेय से अभाव केन यानी इति वक्तव्य तो बताना पड़ेगा कि जिस ज्ञे भाव से सुसुप्ति में आप ज्ञानाभाव सिद्ध करना चाहते हो वह ज्ञेय उस गेय का अभाव का ज्ञान है कि नहीं यदि है तो फिर ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं होगा वही ज्ञान सिद्ध हो जाएगा थोड़ी टीका है एक वाक्य में इसे देखिए ये न गेया भाव ज्ञानेन भाष्यस्त एन इस तृतीयंत का अर्थ कर दिया गेया भाव ज्ञाने न जिस गेया भाव के ज्ञान से ये का अर्थ है भाव तद तद्द यानी ज्ञा कल्पय ज्ञाब की कल्पना आप करना चाहते हो ज्ञानस्य अभाव उस ज्ञान का अभाव अ कलते तो ते गे के ज्ञान का अभाव के ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। आप के न कल्पितें अनुमान करोगे गेया भाव के ज्ञान का ज्ञान के अभाव का अनुमान किस हेतु से करोगे अर्थात न के नापि कल्पयुम शक्य <coughs> जिस गेया भाव के ज्ञान से ज्ञानाभाव की कल्पना कर रहे हो उस गेया भाव के ज्ञान का अभाव कल्पक कोई न होने से मानना पड़ेगा गेया भाव का ज्ञान सुसुप्ति में विद्यमान है इसलिए ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं हुआ सुसुप्ति में गेया भाव का यानि भावात्मक जो घटादी पदार्थ हैं जागृत में जाने जाने वाले उनके अभाव का ज्ञान सुसुप्ति में है भाव का ज्ञान है जाग्रत में द्वैत ज्ञान है सुसुप्ति में द्वैताभाव का ज्ञान है ये मानना पड़ेगा ज्ञान तो रहेगा ही अबो तद अभावस्यापि ज्ञेयवाद ज्ञानाभावे तद अनुपपत्ते इत्यादि भाष्य से जो द्वितीय विकल्प है उसका निराकरण किया जा रहा है द्वितीय विकल्प है ज्ञाना भाव का ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे अंगीकार नहीं करेंगे जो ज्ञानाभाव का कल्पक गेया भाव है उसका ज्ञान स्वीकार करेंगे तो फिर ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए बौद्ध ये कहेंगे द्वितीय विकल्प कि ज्ञेभाव का ज्ञान हम स्वीकार नहीं करते हैं अज्ञात ही गेया भाव ज्ञानाभाव का कल्पक है अनुमापक हैं ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो ये हो जाएगा द्वितीय विकल्प जो यहाँ दो विकल्प किए थे न अभी एवं अभी ज्ञाना भाव कल्पक से गेया भाव से ज्ञानम अंगिक्रियते एक और न बा न न अंगिक्रियते, ये दूसरा होगा तो इस दूसरे विकल्प का निराकरण किया जा रहा है आ, तद अभाव्यापी गेयत्वात इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल <coughs> <coughs> ओम भद्रं भद्रंकरणे भी श्रृणुयाम